श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड, चौदहवा अध्याय उद्धव का श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन नंद और यशोदा से बातचीत तथा उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से चकित होकर उद्धव का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र सुनाना श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा उद्धव बोले रजवासियों मैं श्री कृष्ण का दास हूँ उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ श्रीहरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर कर श्रीहरि से आप लोगों की विरह वेदना करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पख उन्हें प्रसन्न करूंगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊंगा यह मेरी प्रतिज्ञा है यह कभी झूठी नहीं होगी गोपालगण आप लोग प्रसन्न हो शोक न करें आप इस ब्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे नारद जी कहते राजन इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यजुनंदन उद्धव श्री रामा आदि के साथ हर्ष से भरकर गांव में प्रविष्ट हुए उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से सैया पर आसीन हुए तब नंदराज ने भी सैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा नंद बोले महामते उद्धव क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल हैं सखे कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है क्या कभी बलराम थे माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं यहाँ के ग्वाल गोवर्धन पर्वत गओं के समुदाय और व्रज वृंदावन यमुना पुलीन अथवा अच्छा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं हादव अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल ओठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल बालों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा कुंज निकुंज महानदी यमुना गिरिराज गोवर्धन या वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन लता, वृक्ष और गौों के समुदाय तथा उनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विश्वतुल्य प्रतीत हो रहा है कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन शयन और भोजन को भी धिक्कार है इस भूतल पर चंद्रमा से बिछड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से ही जीवन धारण कर रहा हूं, महामते मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात पर परमेश्वर ही मानता हूं। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे पूर्णतम भगवान भूमि का भार उठाने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर है नारद जी कहते हैं राजन परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नवनंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांचयुक्त और विह्वल हो रहा था राजन उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्रीनंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकीय सहित सैया को भिंगो कर, आंगन में बह चली मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली आई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी उस समय स्नेहवश उनके स्तनों से दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली फिर वे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी नेत्रों से बहती हुई धारा को आंचल से पूछ हरि की भावना से विवल नंद जी की उपस्थिति में वे बोली यशोदा ने कहा उद्धव क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है उनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं क्या वह इनका भी स्मरण करता है इस ब्रज में नौ नंद नौ उपनंद और छह वृक्षभान रहते हैं क्या कन्हैया इन सबको याद करता है जिनकी गोदी में बैठकर उसने वन वन में बाल के लिए की थी उनके साथ नंद नंदनंद गेंद खेला करता था उन अपने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण करता है मुझे मेरे जीवन में एक ही यह बेटा मिला था मेरे बहुत से पुत्र नहीं है फिर भी वह एक ही पुत्र मुजदीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा को चला गया महामते स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है यह कैसी आश्चर्य की बात है मानद बताओ मैं पुत्र के बिना क्या करूं कैसे जीवित रहूं मैया मुझे दही दे या मुझे ताज़ा माखन दे इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह घर में सदा हट किया करता था वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा यह मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है ब्रज का धन है इस कुल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए अहो आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो गया है जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चलाने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी हाय वही अब मछुरा चला गया ओ मोहन यो दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड़ प्यार करते थे वे ही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद में डूबे रहते हैं अहो एक दिन दही का भाड़ फोड़ फोड़ देने पर मुझ निर्मोही ने उस बच्चे को रस्सी से बांध दिया था आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ यह आंगन सारा सभा मंडप मकान सरोवर गली ब्रज महलों की छतें सब सुनी हो गई है मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष्व के तुल्य प्रतीत होता है कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है नारद जी कहते राजन यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान गल गया उद्धव बोले अहो महाप्रभु नंद और यशोदा जी मेरे शरीर में जितने रोम हैं वे सब यदि जिह्वाए हो जाएं तो उन जिह्वाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन तपस्या दान सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है हे नंद और हे ब्रजेश्वरी यशोधे आप दोनों शोक न करें ये दो पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें इन पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है अपने बड़े भाल भाई बलराम जी के साथ नंदनंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल कुशलपूर्वक है यादों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित तुम नंदनंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो वे कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं बलराम से श्रीहरि ने जन्मदिन से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी पूतना के प्राणों का अपहरण सकट का भंजन त्रिलावर्त को मार गिराना यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ गिराना और अपने मुख में यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं वृंदावन में बछड़े चराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते, देखते बकासुर और बसासुर का वध किया अघासुर को मारा भेणुका को कुचल डाला काली नाव को रौंद डाला दाबा को पी लिया तथा तत्पश्चात बलदेव जी ने प्रलंबा का वध किया आप सब लोगों के देखते हुए जैसे गजराज अपने सूर्ण में कमल धारण करता है उसी प्रकार श्रीहरि ने एक ही हाथ से लीला पर्वत गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर उठा लिया उन जगदीश्वर ने चूड़ से उसकी चूड़ामड़ी ले ली और अरिष्टास का वध करके केसी को भी काल के गाल में भेज दिया बीम्मा बड़ा भारी दैत्य था किंतु भगवान ने उसे मुक्के से ही मतल डाला महामते इसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया कंस का रजक बड़ा ढींग हाँगता था किन्तु श्रीहरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धन धनुर्दंड को बीज से ही खंडित कर दिया ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के दंडे को तोड़ डालता है हु या नामक हाथी बल में दस हजार हाथियों की समानता करता था किंतु भगवान ने उसकी सूढ़ पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा चारूर मुष्टि कूट शल और तोशल को माधव ने मल्ल युद्ध करके भूपृष्ठ पर मार गिराया मध्मत्य दैत्य कंस एक लाख हाथियों के समान बलशाली था परंतु से श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलों को गिरा दे फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे उसी प्रकार वे कंस पर कूद पड़े कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबाली बलदेव ने मुदगर से ही तुरंत उसी प्रकार कचूमर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूद कर स्वयं श्रीहरि ने शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार कर डाला महानंद ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है उन श्रीहरि को नमस्कार है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नंदराज और उद्धव का मिलन नामक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ